सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय खंड का विचार प्रारंभ हुआ है द्वितीय खंड के सम्मन भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं प्रथम खंड के द्वारा उक्त जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है वह आत्मरूप होने से अहंतया ही अनुभव में आता है उसका ईदनतया ज्ञान अयथार्थ ज्ञान है आत्मा कभी दृश्य नहीं होता विषय नहीं बनता वह विषयी है अस्मत् प्रत्येकोचर दृक् एव न दृश्यते इत्यादि वचन बताता है कि आत्मा दृक् यानी दृष्टा ही है वह दृश्य नहीं होता और यदि चित्तगत दोषवशात शिष्य अदृश्य आत्मा को अविषय आत्मा को ऐसा मान ले कि मैं आत्मा को जानता हूँ मैं आत्मा का ज्ञाता हूँ आत्मा मेरे जानने में आ रहा है इस प्रकार यदि भ्रांति हो जाए शिष्य को अविषय आत्मा का विषय तया भान रूपा भ्रांति तो उसकी इस भ्रांति को निकालने के लिए यदि मन्ने से सुवेदेति इत्यादि मंत्रात्मक आचार्य का शंका युक्त वाक्य है अविषय आत्मा को कहीं शिष्य घटादी के तरह विषय तय जानता हूं ऐसा भ्रम बैठे उसके इस भ्रम को निवृत्त करने के लिए आचार्य शिष्य की बुद्धि की विचारणा कर रहा है थोड़ा उसे हिला करके देख रहा है से यदि अनिदम आत्मा को थोड़ा भी ईदन तया समझ रहा हो तो फिर उसे कहा जाएगा कि अभी तुम आत्मविषयक सम्यक बोधवान नहीं हो और भी विचार से तुम्हें आत्मा का यथार्थ बोध प्राप्त करना है इस प्रकार शिष्य की विचालना बुद्धि की विचालना आचार्य कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि आत्मा दुर्बोध होने से आत्मा के विषय में इस प्रकार की भ्रांति हो सकती है और ये दिखाने के लिए बताया गया छांदोग्य उपनिषद के प्रजापति विद्या में जो असुरराट विरोचन है वह आचार्य ने ये येष अक्षिणीपुरुष दृश्यते इत्यादि से यद्यपि कहा दृष्टारूपात्मा द्रष्टारूप आत्मा दृश्यको नहीं कहा लेकिन विरोचन चित्तगत दोषवशात समझ बैठा कि शरीर ही आत्मा है दृश्य को ही आत्मा समझ लिया और ये ये शो अक्षिणी दृश्य इस प्रथम पर्याय के द्वारा उक्त आत्मवस्तु का बोध नहीं हो पाया इंद्र को तो द्वितीय पर्याय में तृतीय पर्याय में भी चित्त गत कुछ दोष गए कुछ दोष साधना से निकल गए कुछ शेष रहे तब तक दृक रूप आत्मा को अनिदनतया नहीं जान पाए देवराज इंद्र और चौथे पर्याय में जब 101 वर्ष की साधना से चित्त ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक चित्तगत समस्त दोषों से रहित हुआ तो क्षीण दोष सुमेधा इंद्र समझ लिए, जान लिए ये ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्य इस प्रथम पर्याय के द्वारा उक्त अर्थ को ही चतुर्थ पर्याय में ये संप्रसाद अस्मा शरीर समुत्थाय इत्यादि वाक्य से चतुर्थ पर्याय में अनिदम यानी आत्मा का ही ब्रह्म के रूप में उपदेश हुआ है जो प्रथम पर्याय में हुआ था ये ज्ञापित करता है यह उपनिषद गत व्याख्यान आख्यायिका कि कोई कोई ही क्षीण दोष सुमेधा अधिकारी आचार्य के द्वारा उपदिष्ट शब्दों से ब्रह्म का अनिदंतया सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है और कोई नहीं भी कर पाता सदोष क्षीण कलम हाँ? हाँ, कोई उल्टा भी ले लेता है इसलिए आचार्य का यदि मन्ने से सुवेदेती इत्यादि ससंग वचन युक्तुक्त है यह उपनिषद की आख्यायिका से भी प्रमाणित करने के लिए यह आख्यायिका बताई गई है यहां पर इस आख्यायिका का अर्थ आनंदगिरी टीका में आनंद जी कर रहे हैं तो जो यहां मंत्र के प्रारंभ में यदि शब्द हैं मूल में यदि मनने से इस यदि शब्द के प्रयोग का हेतु बताया गया है कदाचित इत्यादि से जो 50 नंबर पृष्ठ पर बीच में भाष्य में एक वाक्य है ना कदाचित यथात यथाश्रुतम दुर्विज्ञम अपनी क्षीण दोष सुमेधा कस्चित प्रतिपद्यत कश्चित न प्रतिपद्यते तो ये जो वाक्य है इसकी अवतरण टीका थोड़ी है पहले फिर आख्यायिका का अर्थ करवाया तो यदि शब्द प्रयोगे किंग कारणम इतता कदाचित भाष्य में जो है कदाचित वो कल कहा कि यदि शब्द प्रयोगे किंग कारण यदि शब्द का प्रयोग जो आचार्य ने ारंभ में किया है प्रथम मंत्र के इसमें क्या हेतु है इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया कदाचित कदाचित इत्यादि वाक्य यदि शब्द के प्रयोग का हेतु बताता है यह बता रहा है कि आचार्य के मन में शंका है शिष्य ने मेरे द्वारा उपदिष्ट प्रत्येक आत्मस्वरूप सबकी प्रत्येक आत्मस्वरूप ब्रह्म का सम्यक ग्रहण किया या नहीं किया ऐसी आचार्य के मन में शंका है उस शंका का द्योतन करने के लिए यदि इत्यादि उचित ही हैं ये यहाँ पर कहते हैं आगे टीका में देखिए अक्षिणी शरीरस्य से दृश्यते दृश्य ते आख्यायिका का अर्थ कर रहा है ये एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ये जो प्रथम पर्याय में विरोचन तथा इंद्र को प्रजापति ने उपदेश किया उसमें ये कहते हैं कि प्रजापति ने ये एशो अक्षनी पुरुषो दृश्य थे इस, इस वाक्य को सुनाया तो इस वाक्यर्थ को जैसा सुनाया ऐसा ही ग्रहण न करके थोड़ी अपनी भी बुद्धि लगा करके विरोचन ने ग्रहण किया शरीर ही आत्मा है इस रूप में प्रजापति के इस वाक्य के अर्थ को तो अक्षनी शरीरस्य से दृश्यते कैसे अपनी बुद्धि लगाई विरोचन ने प्रजापति के द्वारा उपदिष्ट वाक्य अर्थ को समझने के लिए वो टीकाकार स्पष्ट कर रहा है हैं हाँ इसलिए तो बुद्धि लगा रहा है तो अक्षिणी शरीर से प्रति छाया दृश्य थे छाया दिखती है हमारे सामने यदि कोई हो तो हमारे शरीर की छाया उसके आख में दिखती है इति प्रसिद्ध वत उपदेशात तो जैसे प्रसिद्ध अर्थ का उपदेश किया जाता है इत्यादि, ऐसे ही यहां पर आंख में जो पुरुष दिखता है वह आत्मा है ऐसा उपदेश किया है प्रजापति ने विरोचन और इंद्र को तो प्रसिद्धवत उपदेशा शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न तो शरीर ही आत्मा है ऐसा विरोचन ने जान लिया निश्चय कर लिया कि ये येषो अक्षिणी पुरुषो दृश्य ते येष इस वाक्य से विरोचन को निश्चय किया कि प्रजापति ने हमें शरीर ही आत्मा है ये उपदेश किया है प्रतिपन्न यानी निश्चय कर कर लिया कहा आख में तो शरीर थोड़ा ही दिखता है आंख में तो शरीर की छाया दिखती है तो जो आंख में दिखता है वह आत्मा है ऐसा कहा है तो छाया को आत्मा समझना चाहिए शरीर को आत्मा क्यों समझा तो कहते हैं उसने अपनी इस प्रकार बुद्धि लगाई कि छाया या व्यभिचारित्व बुद्धवा कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि सामने कोई नहीं है दर्पण आदि भी नहीं है जिसमें शरीर का प्रतिबिंब पड़ता हो ऐसा कोई सामने व्यक्ति नहीं है उसके आँख में शरीर का प्रतिबिंब पड़ सके कोई सामने दीवार में टंगा हुआ दर्पण भी नहीं है जो शरीर की प्रति छाया ग्रहण कर सके तो लेकिन वहां पर भी शरीर का अनुभव होता है इसलिए छाया तो हो गई व्यभिचारी का मतलब छाया न होने पर भी मैं का अनुभव हो रहा है अहमर्थ का अनुभव हो रहा है और वो अहम है शरीर इसलिए आंख में जो दिख रहा है यानी छाया दिख रही है वो नहीं जिसकी छाया दिख रही है वह आत्मा है ये थोड़ा सुधार करके वाक्यर्थ समझ लिया विरोचन ने कि छाया या व्यभिचारित्व बुद्धवा शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्नवान ऐसा लगाना ये तो स्थिति हो गई विरोचन की इंद्र की क्या स्थिति हुई तो उसे कहा कि तथा इंद्रो देवराट सकृत द्विस्त्री चिपद्यमान पहले बार दूसरे बार तीसरे बार तीन पर्याय में प्रजापति ने प्रत्येक आत्मा का ही प्रत्येक भिन्न ब्रह्म का ही उपदेश किया लेकिन इंद्र को तीनों पर्याय में समझ में नहीं आया किसी न किसी अन्य को ही यानी पहले पर्याय में स्थूल शरीर की जो छाया है उसे ही आत्मा जैसा समझने लगे दूसरे पर्याय में स्थूल उपाधि से विविक्त आत्मा का निर्धारण हुआ लेकिन सूक्ष्म शरीरांतक पाती जो प्रधान मन है उससे विविक आत्मस्वरूप नहीं समझ पाया तीसरे पर्याय में उस सूक्ष्म शरीर से भी विविक्त किंतु कारण शरीर युक्त प्राज्ञ को ही आत्मा समझ लिया सुसूपति अभिमानी को हाँ चौथे पर्याय में तीनों शरीरों से यानी कार्य कारण उपाधि मात्र से पुरुश, अक्षर पुरुष पुरुष कार्य उपाधि कारण उपाधि से अतीत जो पुरुषोत्तम है निर्विशेष ब्रह्म और इधर तुम पदार्थ शोधित तुम पदार्थ साक्षी ओ ब्रह्म है ऐसा निश्चय चतुर्थ पर्याय में हुआ। उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं त्यादि से टीकाकार। इति उक्तम प्रथम बार का ये उपदेश है द्वितीय पर्याय में प्रजापति ने इंद्र को यह उपदेश किया ये स्वप्न मह्यमान चरति ये द्वितीय पर्याय के द्वारा शब्द तो बदल गए लेकिन प्रथम पर्याय में जिस प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म के रूप में कहा उसी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ही द्वितीय पर्याय में भी उपदेश किया प्रजापति ने इंद्र को लेकिन अभी साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोष से युक्त चित्त होने से द्वितीय पर्याय में भी नहीं समझ पाए तो कहते हैं तृतीय पर्याय में तद यत्र समस्त संप्रसन्नति अपि आत्मा अप्रतिपद्यम कार्य उपाधि से विविता तो समझ लिया तृतीय पर्याय में लेकिन कारण उपाधि से विवेक साक्षी का नहीं कर पाए तो प्रति अप्रतिपद्यमान यानी नहीं जान पाए इंद्र और पांच वर्ष की तपस्या यानी विचारपूर्वक साधना उन्हें करनी हुई आनंदमय कोष से कहो या कारण शरीर से तुम पदार्थ का विवेचन करने के लिए और करनी पड़ी पाँच वर्ष की तपस्या और उसके बाद ये हुआ विवेचन तो कहते चतुर्थे पर्याय इंद्रो ब्रह्मचर्य न अधर्मादि दोष क्षय अपेक्ष चतुर्थे पर्याय तो ब्रह्मचर्य ये उपलक्षण है विचारपूर्वक साधना का तो उसे जो चित्तगत चित दोष है किलबिश है दोष वे निवृत्त हुए और फिर चतुर्थे पर्याष संप्रसादो अस्म शरीर समुत्था इत्यत्र प्रथम उक्तम एव ब्रह्म तो जो प्रथम पर्याय में अभिन्न ब्रह्म प्रजापति ने दोनों को बताया था उसी ब्रह्म का मय के रूप में अनिदंतया ग्रहण चौथे पर्याय में हुआ जब क्षीण कलमस हो गए क्षीण दोष हो गए इंद्र सुमेधा हो तब तो प्रथम पर्याय उक्तम यह व ब्रह्म प्रतिपन्नवान आगे हैं ननु इत्यादि कि आ, हाँ लेकिन अभी हम लोग यानी ये यहां तक तो उसका व्याख्यान हो गया प्रथम प्रथम प्रथमोत्तम एवं ब्रह्म प्रतिपन्नवान टीका में अभिभाष्य में यानी वैदिक उदाहरण बताने के बाद लौकिक उदाहरण भी बता रहे हैं इस बात को सिद्ध करने के लिए कि आचार्य के द्वारा उक्त अर्थ को आवश्यक नहीं कि जितने सुन रहे हैं वे सब के सब आचार्य का वाक्योपदेश के समय जो अभिप्रेत अर्थ है जिस अर्थ का ज्ञापन करने में अभिप्राय है वह अभिप्रेत अर्थ ही समझ लें सब के सब ये आवश्यक नहीं है इसे एक वैदिक आख्यायिका के उदाहरण से स्पष्ट किया आचार्य हैं प्रजापति और शिष्य हैं विरोचन इंद्र इनमें से एक समझ पाए लेकिन उनको भी 101 वर्ष का समय लगा अभिप्रेत अर्थ को समझने के लिए और एक नहीं समझ पाए विरोचन ये केवल वेद में ही ऐसा है ऐसी बात नहीं लोक में भी ऐसा देखा जाता है इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं हाष्य में लोके एक गुरो श्रृण्वता कस्चि यथावत् प्रतिप्यते कस्चि अयथावत कश्चि विपरीतम् कश्चि न प्रतिपद्यते किम वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्व कहते हैं लोक में भी ये देखा जा रहा है एक ही आचार्य से अध्ययन करने वाले श्रेण्वत्ता षष्टी है निर्धारणार्थ में एक ही आचार्य से अनेक अध्ययन कर रहे हैं उनमें से कश्चित कोई एकाद यथावत प्रतिपद्य का मतलब जो आचार्य के द्वारा उपदिष्ट वाक्य का तात्पर्य अर्थ है वो पूरा पूरा समझ लेता है ठीक ठीक समझ लेता है पूरा और कश्चित अयथावत प्रतिपद्य ऐसा लगाना और अनेक अध्ययन कर रहे हैं उनमें से आचार्य के द्वारा उपदिष्ट वाक्य के तात्पर्य अर्थ में से कुछ तात्पर्य समझता कुछ नहीं समझता अपूर्ण समझता पूर्ण नहीं समझता यथावत शब्द पूर्ण अर्थ में है टिप्पणी में टिप्पणी कारण लिखा है दो नंबर में और यथावत अपूर्ण अर्थ में रहेगा पूरा तात्पर्य नहीं समझ पाता कोई और कोई कोई तो विरोचन के तरह विपरीत ही समझ लेता है तो कश्चित विपरीतम प्रतिपद्यते ऐसा करना बिल्कुल उल्टा अभिप्राय निकाल लेता है और कश्चित न प्रतिपद्यते और कोई कोई तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया चित्त में सुने हुए शब्द के अर्थाकार कोई वृत्ति बनती ही नहीं चित्त में प्रविष्ट ही नहीं होते वही तो समझ ना पाना यह है कि कश्चित न प्रतिपद वाक्य में प्रयुक्त किसी पदार्थाकार या वाक्यर्थाकार कोई वृत्ति ही चित्त में नहीं बनती है वो हाँ, तो, हा जड़ बुद्धि है कुछ सुन नहीं पा रहा है हा कोरा कागज बिल्कुल पत्थर के तरह वो तो विपर्य को हटा देगा तो सम्यक बन सकता है जड़ मती कचित है जो नहीं समझ पाता तो कहते हैं लौकिक सूक्ष्म पदार्थ के विषय में भी ऐसा होता है लेकिन वो लौकिक जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वह आत्मा के तरह बिल्कुल अतन्द्रिय तो नहीं है और अति सूक्ष्म तो नहीं है वो तो अनु है आत्मा तो उस अनो अनयान आत्म तत्व के विषय में क्या कहना है जब लौकिक पदार्थ के विषय में भी ऐसा एक ही आचार्य से सुनने अध्ययन वा, करने वाले विद्यार्थियों में दिख रहा है तो आत्मा आत्मा के विषय में भी यही होगा तो किम वक्तव्यम अतीन्द्रियम आत्मतत्व कश्चित प्रतिपद्यते कश्चित न प्रतिपद्यते ऐसा अनु करना जो आत्म स्वरूप है वह कोई कोई ही क्षीण दोष वाला सुमेधा जान पाएगा अन्य नहीं जान पाएगा इसके विषय में क्या कहना है आगे कहते हैं कि अत्र ही अत्र यानी अतीन्द्रिय आत्मतत्व अत्र सर्वनाम प्रकृत आत्मतत्व का परामर्शक है तो इस आत्मतत्व के विषय में सद असदादिन्न तार्किका सर्वे विप्रतिपन्ना तो जो अतीन्द्रिय अर्थ में स्वतः प्रमाणभूत वेद है उसे आत्मा के विषय में प्रमाण के रूप में स्वीकार न करके आत्मा के विषय में केवल तर्क को प्रधानता देने वाले वेद को स्वतः प्रमाण न मानने वाले शब्द को जो मानते हैं प्रत्यक्ष या अनुमान से अनुमोदित शब्द ही प्रमाण है शब्द स्वतः प्रमाण नहीं है वो शब्द प्रमाण होगा जिस शब्द का समर्थक प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण होगा प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाण से अनुमोदित शब्द ही प्रमाण है ऐसा जिन लोगों का मानना है तार्किक का उनमें वैशेषिक आदि भी है कहते हैं कि शब्द स्वतः प्रमाण नहीं प्रत्यक्ष अनुमान से अनुमोदित शब्द प्रमाण है इसलिए ईश्वर का पहले अनुमान से निर्धारण करते हैं और अनुमान से निर्धारित ईश्वर का वेद भी प्रतिपादन कर रहा इसलिए वह वेद भी अनुमान से सिद्ध अर्थ का प्रतिपादक होने से अनुमान से अनुमोदित अर्थ को बताने वाला होने से प्रमाण है ये कहते हैं वैशेषिक न्यायिक और कुछ अंश में वेद पुरुष का नाना तो नहीं बताता लेकिन सांख्य भी पुरुष को नाना कहते हैं उतने अंश में वे भी अवैधिक हैं तार्किक है वह तो अपने ही तर्क आधारित बुद्धि से मान लेते हैं पुरुष नाना है इसलिए वे भी आएंगे योगी वे भी नाना मानते हैं वेद ने कहीं प्रकृति से प्रकृति को सत्य नहीं बताया प्रधान को सांख्य और योगी तो उसे बताते हैं सत्य आत्मा को अनेक ईश्वर से भिन्न ये उनका अवैधिक सिद्धांत है उसका खंडन इसीलिए ब्रह्म सूत्र में किया है ये तेन योग प्रत्युक्त इत्यादि से योग का भी निराकरण कर दिया है उन अंशों का और जो कुछ अंश है अष्टांग योग साधन उपयोगी वेद ने बताया हुआ उतने अंश में उसका उपादान है जैसे सांख्यों के पुरुष की असंगता का वेद भी पुरुष को असंग बताता है सांख्य भी बताते हैं तो वो उतना अंश वैदिक है इसलिए वे आंशिक अस्तिक है आंशिक वेद को प्रमाण के रूप में तो अत्रही सर्वे तार्किका वे कौन से कौन से तार्किक तो कहते सदवादी न असदवादी न तो सद असदवादी न सर्वे तार्कि विप्रतिपन्ना यानी आत्मस्वरूप के विषय में उन्हें भ्रांति ही है कोई विज्ञान में से अतिरिक्त आत्मा को मानते ही नहीं है अन्नमय कोष प्राणमय कोष और मनोमय कोष से तो वैशेषिक नैयायिक आत्मा को अलग मानते हैं शरीर से प्राण से इंद्रियों से मन से लेकिन कर्ता भोक्ता मानते हैं तो कर्ता भोक्ता रूप तो वो है आपका विज्ञानमय कोशाभिमानी वो तो तीन कोषों से तो आत्मा का विवेचन वे करते हैं तुम तो पदार्थ का लेकिन जो विज्ञानमय कोष है चौथा उसी को आत्मा समझ बैठता है ये उनकी भ्रांति है हा और इसमें वैशेषिक नैयायिक मीमांस आ और सांख्य और योगी थोड़ा इससे भी विज्ञानमय कोश से भी ऊपर उठ करके कर, कर लेते हैं विज्ञानमय कोश से भी तोमर्थ का शोधन अलग पार्थक्य वे कहते हैं कर्ता नहीं है आत्मा कर्त्री तो प्रकृति है और बुद्धि प्रकृति का ही परिणाम विशेष है उसमें कर्तृत्व है वो पुरुष नहीं है पुरुष उससे अलग है लेकिन वो भोगता है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भोग हैं उसका अनुभव करता है ये सांख्य होने का सांख्य और योगी तो इसलिए एक प्रकार से वे आनंदमय कोष तक रहे हैं और उससे भी अभ्यंतर ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा करके जिसे कहा गया है वह प्रत्यकात्मा है यो वेद निहितम गुहायाम में गुहा में स्थित ब्रह्म वो है ब्रह्मपुछम प्रतिष्ठा में बताया गया ब्रह्म अधिष्ठान ब्रह्म वो है वह वेदांति पहुँचते हैं इसलिए सर्वे सदसदवादिन् शब्द से सांख्यों तक लेना इन सब को विप्रतिपन्ना यानी भ्रांति हो गई है ये सब भ्रांत हैं, विपरीत ज्ञानवान है अत्र यानी आत्मा के विषय में आत्मा के विषय में इन्हें सम्यक निश्चय नहीं है तस्मात तो इसलिए आत्मा को अनेक मानेंगे ये सब होगा तो आत्मा का ईदन तया ज्ञान तो होगा तो इनको तो होता है क्योंकि अनात्मा ईदम पदार्थ में से किसी न किसी को वे आत्मा समझ रहे हैं इसलिए उनको तो आत्मा का ईधन तया दृश्य तया ज्ञान अभिष्ट है और जो जो आत्मा को इस प्रकार मानता है वह विप्रतिपन्न है भ्रांत है। ये भाष्कर भगवान ने कहा तो ऐसा मानने से यानी बिल्कुल स्थूल से ऊपर उठ जाएंगे तो हाँ इनसे ऊपर तोड़ जाएंगे और जिससे जिससे ऊपर उठते जा रहे हैं तो उनको फिर देखना होता है कि निश्चय वेष्टि का है कि समष्टि का है तो यदि समष्टि तक पहुंचते हैं तो समष्टि के साथ, साथ प्राप्त कर लेंगे और जो आनंदमय कोष में पहुंच गए वो प्रकृति लय तक पहुंच जाएंगे आन, आ, आ, कारण उपाधि तक और उससे भी विवेक करते हैं तो स्वरूप अवस्थित हो जाएंगे कारण उपाधि जो प्रकृति है अव्याकृत हैं उससे भी शोधन करके जो अक्षर पुरुष से अतीत पुरुषोत्तम है उसी का आत्मा के रूप में निर्धारण करेंगे तो वे स्वरूप अवस्थित हो जाएंगे मुक्त हो जाएंगे ऐसा हो जाए हाँ तो उसका चक्र से लगाना चाहेंगे तो अनुसंधान करके लगा सकते हैं लेकिन अभी तो यह वो नहीं उसका तो अनुसंधान करना होगा हाँ अनुसंधान का वो का मतलब जैसे पी वाले करते हैं ना ऐसा दोनों ग्रंथों की तुलना करके जो चक्र के प्रतिपादक और इसके प्रतिपादक तब हो पाएगा तो अत्री विप्रपन्ना ससद्वादीन तारकिका सर्व तस्मा अविद्री सुनो विषम इत्यादि मनसे इधक वचन एव आचार्यस्य तो तस्मात् तस्थ है पर्यंत तार्किकों को भी आत्मस्वरूप के विषय में विपर्य होने से भ्रांति होने से यद्यपि आचार्य ने शिष्य को ब्रह्म अविरित हैं एक दिया है अन्य देव तद विदितात्त नहीं है ये बता करके अविदित बताया एक प्रकार से तो तस्मात इति उक्तम अपि तो तो तो तो उत्तम तो उक्तम अपि ऐसा है तो हाँ, वो तो तो नहीं वो तो क के साथ त तो होना चाहिए अच्छा अच्छा नहीं नहीं सुनिश्चित है और उक्त है सुनिश्चितो सुनिश्चितोपी या तो सुनिश्चित मुक्त है स होता सुनिश्चितो तो आत्मा अविषय है विदित का मतलब विषय अविदित का अर्थ है अविषय तो आत्मा अविषय है ऐसा सुनिश्चित तो आचार्य के द्वारा कहा गया है तो भी आत्मतत्व विषम प्रतिपत्ति वाला है विषम शब्द विषम है विषम विषम होना ठीक है विषम प्रतिपत्तित्व में विषम शब्द दूर अर्थ में हाँ, टिप्पणी में भी विषम है चार नंबर टिप्पणी में है ना विषम प्रतिपन्नवाद हाँ? विषम प्रतिपत्ति का अर्थ करते हैं दुर्बोधत्वात् वस्तु न तो विषम प्रतिपत्ति जिसका ज्ञान अति कठिन है विषम शब्द कठिन अर्थ में है तो दुर्बोधत्व तो विषम प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ कर दिया दुर्बोध। विषम प्रतिपत्ति का अर्थ हो जाएगा दुर्बोधत्वाद तो आत्मवस्तु अत्यंत सूक्ष्म होने से दुर्बोध है किनके लिए जो अक्षीण कलवश है दुर्मेधा है उन अनाधिकारी के लिए आत्मवस्तु दुर्बोध होने से ये आचार्य के मन में शंका हो सकती है यद्यपि मैंने तो आत्मवस्तु का अविषयतया ही प्रतिपादन किया है ब्रह्मा का लेकिन कहीं चित्तगत सूक्ष्म से सूक्ष्मतर दोष के कारण शिष्य उसे विषय न समझ बैठे ऐसी आशंका आचार्य के मन में आना उचित ही है स्वाभाविक ही है ये यहाँ पर कहते हैं कि विषम प्रतिपन्नवात यदि मन इत्यादि सासंकम वचनम युक्तम एवं आचार्यस्य यदि शब्द का प्रयोग करके जो शंका युक्त वचन है आचार्य का वह उचित ही है क्या है वहां पर तो तो नया है अच्छा वो तो स ठीक है मन स इत्यादि है वो जब अलग पदच्छेद करेंगे तो मन्य निकलेगा वो ए को एक हो करके होकर का लोप हो जाता है वो तो संधि करके यहाँ पर भी मन्यस ऐसा ही छपा है लेकिन जब अलग पाठ करेंगे तो मन्य से वो एककार की मात्रा आएगी अभी तो संधि करके लिखाओ ठीक है तो मनयस सा इत्यादि सासंकम वचनम युक्तम एव आचार्य तो इस प्रकार ये यदि शब्द का प्रयोग उचित है ये कहा गया अब प्रथम मंत्र का उच्चारण कर लें अड़तालीस नंबर पृष्ठ पर है प्रथम मंत्र यदि मन् से सुबे देती दहरमे वापि रूपम् यदस्य ब्रह्मणोप यदस्य यदेश अथनु एवते मन्ये मे तो यदि मन्ये से इसमें यदि शब्द आचार्य के चित्त में जो शंका है उसका ज्ञापक है ये नहीं कह रहे हैं कि तुम विपरीत ही समझे हो लेकिन मान लो कि कहीं ऐसा समझते हो यदि कि सुवेद इति मन से सुन वेद में सु उपसर्ग बता रहा है विषयतया ज्ञान को वेद यानी जानामी और सु का अर्थ है ईदनतया विषयतया यदि मन्ने से यानी तुम मानते हो तुम्हारा यह निश्चय है यदि कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ इति मन्य से ऐसा यदि तुम मानते हो ब्रह्म का स्वरूप मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूँ ब्रह्म मेरे से जाना जा रहा है ऐसा ज्ञात्री ज्ञेय भाव ब्रह्म और स्वयं में रख करके यदि ज्ञान ब्रह्म का तुम्हें हो रहा है तो लोक में घटम अहम जाना मैं ये जैसे होता है वो तो घट ज्ञेय है मैं ज्ञाता हूँ मेरे में और घट में ज्ञात्री गेय भाव है तो ज्ञाता से ज्ञ अलग होता है ज्ञान क्रिया के प्रति जो करता है उसे ज्ञाता कहते हैं और ज्ञ होता है उसका कर्म और ऐसा यदि जान रहे हो कि ब्रह्म को मैं जानता हूँ का ब्रह्म को का मैं ज्ञाता हूँ ब्रह्म मेरे जानने में आ रहा है घटादी के तरह ईदन तया ऐसा ज्ञान सुवेद शब्द से अपेक्षित है ऐसा यदि तुम्हें तुम्हारा निश्चय है तो कहते हैं तुम्हारा यह ब्रह्म विषय को ज्ञान तुम्हारे जानने में आने वाला ब्रह्म रूप स्वरूप वह अपरिचिन्न नहीं है परिचिन स्वरूप को ही जान रहे फिर धर्म एवापि नूनम तो शब्द निश्चित अर्थ में है कि निश्चय ही अपिनूनम इतने का अर्थ निकालना कि निश्चित ही या अपी शब्द तरही अर्थ में और नूनम निश्चित अर्थ में <coughs> तो निश्चित ही तुम और अपी का अर्थ है तरही यदा यदि है ना तो यदि के द्वारा अपेक्षित तरही को बताने वाला अपी उपसर्ग है बात है ना उसके अनेक अर्थ होता है क्या तरही अर्थ में तो यदि तुम ब्रह्म को मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं ब्रह्म का ज्ञाता हूँ ब्रह्म मेरे से जाना जा रहा है इस निश्चय वाले हो अपिकार्थे है तर तब तो नूनम यानी निश्चित ही निश्चय ही दहरम एव ओं ब्रह्मणो रूपम व्यत्थ ऐसा अनु करिए तम ब्रह्मनो दहरम एव रूपम व्यत्थ तब तो तुम निश्चय ही ब्रह्म के दहर यानी अल्प और एव यानी ही तो ब्रह्मणों दहरम एव ये रूप के साथ जाएगा तो ब्रह्म के अल्प रूप को ही जानते हो अल्प रूप यानी परिछिन्न रूप सोपाधिक रूप ब्रह्म के उपाधि युक्त स्वरूप को ही जानते हो परिचिन्न रूप को ही जानते हो तो कहा वो ब्रह्म का परिचिन्न रूप कौन है तो ब्रह्म के परिचिन्न रूप को बताया जा रहा है अध्यात्म उपाधि तथा अधिदेव उपाधिस्तरूप ब्रह्म का परिचिन रूप है तो अस्य अस्व त्म से लेना इस अध्यात्म उपाधि से युक्त स्वरूप ये तम शब्द से लेना और अस् ये सर्वनाम ब्रह्म का परामर्श का तो अस् ब्रह्मण यने जो तम तुम एक रूप हो तो तुमसे लेना है अध्यात्म उपाधि से युक्त रूप यह भी ब्रह्म का ब्रह्म का जो एक तुम सामने खड़े हो तुम्हारा रूप है यह भी एक दह रूप है ऐसा लगाना तो अस्य अस्व रूपम त्व रूपम मैंने तुम तुम स्वयं एक रूप हो इस ब्रह्म के ही अध्यात्म उपाधि से युक्त रूप वह दहरम एव ये भी ब्रह्म का दहर यानी सोपाधिक रूप है अल्प रूप है परिचिन्न रूप है और केवल अध्यात्म उपाधि से युक्त तुम ही ब्रह्म के परिचिन रूप हो ऐसा नहीं अधिदैव में भी जो आदित्यादि रूप हैं हिरण्यगर्भ रूप हैं अध्यात्म में ये जीव वेष्टि और आदिदेवों में समष्टि उपाधि हिरण्यगर्भ उसे भी लेना और देवेशु ये बहुवचन होने से फिर उनके जो अलग अलग अपने भी रूप हैं हस्त इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता इंद्र इत्यादि तो देवेशु यानी तत्त इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता रूप जो उपाधि है देवता शरीर रूप उपाधि उन अधिदेव उपाधिस्थ जो अस्य रूपम ऐसे लगाना देवेशु यद अस्य रूपम तो अधिदेव उपाधि में जो ब्रह्म का रूप है दिशादि रूप यह भी ब्रह्म का नून रूप है क्या नाम दहर रूप है ऐसे लगाना देवेशु अस्य यद रूपम तद दहरम एव वो भी दहर रूप है अल्प रूप है हा? तो वहां तो परिचिन्न रूप में ज्ञाता अलग और ये अलग हो सकता है त्री गये भेद होने से उसे तो कहा जा सकता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं उसका मैं ज्ञाता हूं सोपाधिक रूप का ज्ञाता उससे अलग और गे अलग हो सकता है और ऐसा तुम्हारा निश्चय है ये दहर ही रूप तुम जान रहे हो तो मेरा मानना है अथ यानी ही अथनु नु नु यानी निश्चित ही ते ब्रह्म मीमांसम एव ते यानी अभी तुम्हें ब्रह्म का और विचार करना चाहिए मीमांसम यानी विचार्यम ब्रह्म के सम्यक बोध के लिए ब्रह्म का सम्यक स्वरूप निर्धारण का साधन भूत विचार अपेक्षित है तुम पदार्थ शोधन तत्पदार्थ शोधन अभी तुम्हें अपेक्षित है तब वाक्यर्थ ज्ञान ठीक ठीक होगा यदि स्व से भिन्नतया ब्रह्म जानने में आ रहा है अहंतया नहीं जानने में आ रहा है। तो अभी ब्रह्म के सम्यक ज्ञान के लिए ब्रह्म विचार्य है ऐसी मेरी मान्यता है अभी तुम्हें ब्रह्म विषय को विचार करना जरूरी है ये आचार्य ने कहा श्रद्धालु हैं शिष्य आचार्य के वचन को सुनकर के एकांत में गया ठीक ठीक विचार किया और विचार करके निर्धारण किया कि ब्रह्म का जो निरुपाधिक स्वरूप है वह अहम अर्थ से भिन्न नहीं है स्रोत्र से इसका जो अभिप्रेत अर्थ है अन्य देव तद विदिता तथो अविदितात् जो अभिप्रेत अर्थ है यद वाचा अन्युदितम इत्यादि मंत्रों का जो अभिप्रेत अर्थ है तदेव इन इनका तात्पर्य जिसमें है कि प्रत्येक सब की प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है इसमें मैं ब्रह्म हूं इस अर्थ में वो मैं के रूप में ब्रह्म का निर्धारण कर लिया अनिदनतया उसे निश्चय हुआ विचार से और फिर आचार्य के पास में आकर के ये अपना ब्रह्म विषयक ज्ञान अहंतया इसको श्रुति और आचार्य का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आचार्य के पास आकर के बताता है कि मन्य विदितम मैं मानता हूं ब्रह्म सुविदित नहीं है विदित है ब्रह्म विदितम सुविदितम नदितम मया। ब्रह्म विदित है मुझे यदि अविदित होगा तो अज्ञात ही रहेगा मूढ़ को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है मुझे भी ब्रह्म ज्ञान नहीं तो मैं मानता हूं कि ब्रह्म को मैं इदंतया नहीं जानता हूं अहंतया मुझे ब्रह्म का ज्ञान है ये द्वितीय मंत्र से अपने अनुभव को आचार्य के पास में आकर के प्रकट कर रहे हैं शिष्य उससे पहले इस मंत्र का जो भाष्य में अर्थ है इसका हम लोग अर्थ कल देखेंगे